महाभारत आश्वेधिक पर्व अष्टपचा सतमोध्याय कुंडल लेकर उत्तंग का लौटना मार्ग में उन कुंडलों का अपहरण होना तथा इंद्र और अग्निदेव की कृपा से फिर उन्हें पाकर गुरु पत्नी को देना व समित्र सभिज्ञान मयाचत तस्म ददाज्ञानम सुवर स्तदा वैश्वाल जी कहते हैं जन्मेजय रानी दमयंती की बात सुनकर उत्तंक ने महाराज मित्र सौदास के पास जाकर उनसे कोई पान मांगी तब इक्श्वाकुवंशियों में श्रेष्ठ उन्दरेश ने पहचान के रूप में रानी को सुनाने के लिए निम्नाकित संदेश दिया सौदास न चैवे सागति क्षेम्या प्रयक्ष अमृ कुंडले सौदास बोले प्रिय मैं जिस दुर्गति में पड़ा हूँ यह मेरे लिए कल्याण करने वाली नहीं है तथा तो इसके सिवा अब दूसरी कोई भी गति नहीं है मेरे इस विचार को जानकर तुम अपने दोनों मणिमय कुंडल इन ब्राह्मण देवता को दे डालो इतमोत्तंक स्तूम भरतुर्वापथा ब्रवीर श्रुवाच सा तदापरा ततस्ते मणिकुण्डले राजा के ऐसा कहने पर उत्तंक ने रानी के पास जाकर पति की कही हुई बात जो कि त्यों दोहरा दी महारानी दमयंती ने स्वामी का वचन सुनकर उसी समय अपने मणिमय कुंडल उत्तंक मुनि को दे दिए अवाप्य कुंडल हित राज्य व्रोतम इच्छा पार्थिव उन कुंडलों को पाकर उत्तंक मुनि पुनः राजा के पास आए और इस प्रकार बोली पृथ्वीनाथ आपके गूढ़ वचन का क्या अभिप्राय था यह मैं सुनना चाहता हूँ सौदास आच प्रजा निसर्गा प्राण में क्षत्रिय विप्रेभ्यापि बहवो दोषा प्रादुर्भवंति वही सौदास तो बोले ब्रह्मण क्षत्रियलोक सृष्टि के प्रारंभ काल से ब्राह्मणों की पूजा करते आ रहे हैं तथापि तो ब्राह्मणों की ओर से भी क्षत्रियों के लिए बहुत से दोष प्रकट हो जाते हैं सौहम्द्विजेभ्य प्रणतों विप्रा दोषम गतिम् न पशा बदयंती सहायवान् मैं सदा ही ब्राह्मणों को प्रणाम किया करता था किंतु एक ब्राह्मण के हिसाब से मुझे यह दोष यह दुर्गति प्राप्त हुई है मैं मदयंती के साथ यहाँ रहता हूँ मुझे इस दुर्गति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता न चाण्याम अभी गतिम गतिमता स्वर्गद्वार गमन हे स्थान जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ विप्रवर अब इस इस्लोक में रहकर सुख पाना और परलोक में स्वर्गीय सुख भोगने के लिए मुझे दूसरी कोई गति नहीं दिख पड़ती नहीं राज विशेषण अविरुद्धेण द्विजात भी सत्यमिलोक था वही प्रीत्यवा सुख मेध तुम कोई भी राजा विशेष रूप से ब्राह्मणों के साथ विरोध करके न तो इसी लोक में चैन से रह सकता है और न परलोक में ही सुख पा सकता है यही मेरे गुण संदेश का तात्पर्य है कुंडल सफल हम तम कुरे अच्छा अब आपकी इच्छा के अनुसार ये अपने मणिमय मैं कुंडल मैंने आपको दे दिए अब आपने जो प्रतिज्ञा की है वह सफल कीजिए उत्तम वाच राजस्तथेह कर्ता पुनरश्या कंचित प्रशुम ताम निस्म परप उत्तंक ने कहा राजन शत्रुसन्तापी नरेश मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा पुनः आपके अधीन हो जाऊंगा किंतु इस समय एक प्रश्न पूछने के लिए आपके पास लौट कर आया हूँ सौदा सुहा कामं आप इच्छानुसार प्रश्न कीजिए मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा आपके मन में जो भी संदेह होगा उसी उस अभी उसका निवारण करूँगा इसमें मुझे कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उच्चवाच राहुर्वाग संयतम विप्रम धर्मन पूर्ण दर्शि मित्र विषम इत्येवना न उत्तंक ने कहा राजन धर्म निपुण विद्वानों ने उसी को ब्राह्मण कहा है जो अपनी वाणी का संयम करता हो सत्यवादी हो जो मित्रों के साथ विषमता का व्यवहार करता है उसे चोर माना गया है स भान मित्रता संपो मम पार्थिव साधि प्रयक्ष स्व संता पृथ्वीनाथ पुरस्प्रवर आज आपके साथ मेरी मित्रता हो गई है इसलिए आप मुझे अच्छी सलाह दीजिए अवाप्ताथो अहमेद्यह भवाच पुरक सका सगन्त क्षम मम न आज यहाँ मेरा मनोरथ सफल हो गया है और आप राक्षस हो गए हैं ऐसी दशा में आपके पास मेरा फिर लौट कर आना उचित है या नहीं सौदास वक्तव्यम तव दरोम मत्समीपम द्वजश्रेष्ठ नगंतव्यम कथन चल सौदास ने कहा द्विजश्रेष्ठ यदि यहाँ मुझे उचित बात कहनी है तब तो मैं यही कहूंगा कि ब्राह्मणोत्तम आपको मेरे पास किसी तरह नहीं आना चाहिए एवं तो आगच्छतो प्रश्या संशय भृगुकुलूषण विप्र ऐसा करने में ही मैं आपकी भलाई देखता हूँ यदि आएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी इसमें संशय नहीं है वह सम्पान कहते इस प्रकार बुद्धिमान राजा सौदास की मुख से उचित और हित की बात सुनकर उनके आज्ञाले ले उत्तंक मुनि अहल्या के पास चल दिए घृ कुंडले दिव्य गुरुपत्न प्रियंकर महता प्रायाद गौतम से आश्रम प्रति ही पुरपत्नी का प्रयोग करने वाले उत्तंक दोनों दिव्य कुंडल लेकर बड़े वेग से गौतम के आश्रम की ओर बढ़े यथातरक्षण चमयंत्याषितम तथा ते कुंडल हिम बद्वा तथा कृष्णाजिने रानी मदयंती ने उन कुंडलों की रक्षा के लिए जैसी विधि बताई थी उसी प्रकार उन्हें काले मृगचर में बांधकर बिड़े जा रहे थे सकस्मच्चे क्षुदीष्ट फलभारवित बिल्व ददर्श विप्रषि आुरोह चित कृष्णाजुमरिंद पाते मास सिल्वाड़ी तदा स दिवजपुंग तमन रास्ते में एक स्थान में उन्हें बड़े जोर की भूख लगी वहाँ पास ही फलों के भार से झुका हुआ एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया ब्रह्मर्सि उत्तंग उस वृक्ष पर चढ़ गए और उस काले मृग को उन्होंने उसकी एक शाखा में बांध दिया फिर वे ब्राह्मण पुंग उस समय वहाँ बेल तोड़ तोड़ कर गिराने लगे विभो यस्मिस्ते कुंडले क्षुस निल्ते उस समय उनकी दृष्टि बेलों पर ही लगी हुई थी वे कहाँ गिरते हैं इसके ओर उनका ध्यान नहीं था प्रभो उनके तोड़े हुए प्राय सभी बेल उस मृगछाला पर ही जिसमें उन ने वे दोनों कुंडल बांध रखे थे गिरे बिल्व प्रहारय तस्थ बिजथध बंधनम तथ सकुंडलम तदर्जिन पपात सहसा तरोह। उन बेलों की चोट से बंधन छूट गया और कुंडल सहित वह मृग चर्व सहसा वृक्ष से नीचे जा गिरा विषृ बंधने तस्म गते कृष्णाजिने महिम अपश्यभुजग कचे त्र मणिकुंडल ऐरावत कुलोदूत शिग्रो भूत विद्याम कमिकुंडल बंधन टूट जाने पर उस काले मृक्षालेय के पृथ्वी पर गिरते ही किसी सर्प के धृष्टि उस पर पड़ी वह ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुआ तक्षप था उसने वृक्षाला के भीतर रखे हुए उस मणि में कुंडलों को देखा फिर तो बड़ी शीघ्रता करके वह उन कुंडलों को दांतों में दबाकर एक भाभी में घुस गया हरियमा सकुंडले कुंडले गे नृक्षा सूर्य को दुखा परम को स दंड काष्ट महराज बल्बी कम सर्प के द्वारा कुंडलों का अपहरण होता देख उत्तंक मुने हो और अत्यंत क्रोध में में भर कर कूद पड़े। आकर एक काठ का हाथ ले उसे से खोदनेंच चान्या भारत क्रोधा मनसा भी संतप्त तदा ब्राह्मण सतम भरत नंदन ब्राह्मण सिरोमणि उत्तंक क्रोध और अमरस में संतप्त हो लगातार पैंतीस दिनों तक बिना किसी घबराहट के बिल खोजने के कार्य में जुटे रहे तस् बेगम संयम तमम सहति वसुन्धरा धंध का टाभ नांगी चचाला भ्रतमाकुलाम उनके उस असह्य बेग को पृथ्वी भी नहीं सह सकी वा दंडे की चोट से घायल एवं अत्यंत व्याकुल होकर ढगमघाने लगी ततः कनत एब विप्रसे धरणीतल नागलोक पंथान कर्तुकामच निश्चयात रथन हरियुक्न तम देश जग्वान्ज्रपाणीमेज तम ददश दिवजोत्तम उत्तंक नागलोक में जाने का मार्ग बनाने के लिए निश्चय करके धरती खोदते ही जा रहे थे कि महातेजस्वी वज्रधारे इंद्र घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर उस स्थान पर आ पहुँचे और विप्रवर उत्तंक से मिले व समुवाच स तो तम ब्राह्मणो भुखे न दुख उत्तंक अप्रवृत्तवाक्यम नहीं तक्यम तो ये वही इतो ही नागलोह वही योजना सह न दंड काठ साध्यम च मंडे कार्य विधम तब वेशम पाज कहते राजन इंद्र उत्तंक के दुख से दुखी थे अतः ब्राह्मण का वेश बनाकर उनसे बोले ब्रह्मण यह काम तुम्हारे वश का नहीं है नागलोक यहाँ से हजारों योजन दूर है इस काट के डंडे से वहां का रास्ता बने यह कार्य सहने वाला नहीं जान पड़ता